एलिफेंटा की की गुफाएं बड़े शहरों में रविवार की छुट्टी रहती है इसलिए उस दिन लोग बाहर घूमते फिरते हैं जब हमें कहीं बाहर गए पूरे दो महीने हो चुके तो हम किसी अनोखी यात्रा की तैयारी करने लगे सुबह नौ बजकर दस मिनट पर बंदरगाह से छूटने वाले जहाज से एलिफेंटा टापू जाने की योजना सभी को अच्छी लगी यात्रा की तैयारी करते करते रात के दो बज गए सुबह को जोर से बजती हुई घड़ी को भी हम न सुन पाए सोने वालों को समय का पता ही नहीं लगता हम लोग आठ बजे तक सोते रहे फिर माताजी ने हमको करवटे बदलते हुए देखकर हमें जगा दिया नहाते धोते और नाश्ता करते करते करीब पौने नौ बज गए मकान से बंदरगाह काफी दूर होते हुए भी पहले हमारा बस से जाने का इरादा था लेकिन बस का इंतजार करते करते मेरे साथ वालों को चिंता होने लगी कि कहीं जहाज छूट न जाए टैक्सी पकड़े हम किसी तरह बंदरगाह तक जा पहुंचे नौ बजकर 5 मिनट का समय था जल्द ही टिकट लेकर हम लोग जहाज पर जा बैठे हमारे सामने लहलाता हुआ सागर था सीटी बजते ही जहाज आगे बढ़ा मेरा और मेरे साथियों का सागर पार करने का यह पहला अवसर था इससे जहाज पर बैठते हुए मन में थोड़ा डर लग रहा था पर बातों बातों में डेढ़ घंटे का समय जल्दी बीत गया दस बजकर चालीस मिनट बजे और जहाज एलिफेंटा टापू पर आ लगा एलिफेंटा एक छोटा सा पहाड़ी टापू है वो चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ है जहाज से उतरकर हम लोग आधा मील या पौना मील पैदल चलकर गुफाओं तक पहुंच गए इन गुफाओं का नाम एलिफेंटा रखा हुआ है एलिफेंटा का मतलब है हाथी इन गुफाओं के सामने चट्टान पर खोदकर बनाया हुआ एक बड़ा हाथी है आजकल ये हाथी मुंबई के अजायब घर में रखा है गुफाओं के भीतर जाने के लिए कुछ पैसे देकर टिकट लेना पड़ता है लेकिन हमारी देखी हुई पहली ही गुफा बहुत ही दिलचस्प निकली वो काफी लंबी चौड़ी है भीतर वाली चट्टानों की दीवारों पर खुदी हुई मूर्तियां बड़ी और कलापूर्ण है गुफा की सबसे बड़ी मूर्ति शिवजी की तीन सिरों वाली मूर्ति त्रिमूर्ति है ये बड़ी बारीकी से खुदी है इसकी ऊंचाई कोई सत्रह फुट की है शिव पार्वती के विवाह के समय का दृश्य गुफा के एक भाग में है शिवजी एक पैर पर खड़े हैं और पार्वती जी उनके साथ हैं इन दोनों की भी खुदाई बड़ी बारीकी से हुई है मूर्तियां पंद्रह और बारह फुट ऊंची है इन मूर्तियों के हाथ टूटे हुए हैं गुफा के एक स्थान पर गंगावतरण की मूर्तियां खुदी हैं। शिव पार्वती एक साथ खड़े हैं बाल फैले हुए हैं और गंगा जी ऊपर से उतर रही हैं। अर्धनारीश्वर की सुंदर मूर्ति भी पास ही है इसमें शिव जी के शरीर का आधा भाग पार्वती जी की तरह है गुफा के उत्तर पूर्वी भाग में कैलाश पर्वत को उठाते हुए रावण की बीस टूटी भुजाओं वाली मूर्ति भी है मुख्य गुफा से बाहर निकलते ही हमने लापरवाह पर्यटकों का इंतजार करते हुए अनेक बंदरों को देखा मेरी पढ़ी हुई एक किताब में लिखा है कि उन्हें कैमरा बैग मोबाइल आदि चुराने का शौक है ये जानते हुए भी बहुत से लोग इन बंदरों का शिकार बन जाते हैं सावधान रहते हुए हमने नजरें इधर उधर दौड़ाई पहाड़ पर खड़े होकर देखने से टापू समुद्र का दृश्य बड़े सुन्दर मालूम पड़ते हैं अचानक एक छोटी सी रेलगाड़ी बंदरगाह से पहाड़ों तक जाती हुई नजर आई हम लोग एलिफेंटा टापू की अच्छी सी सैर करके इसी गाड़ी से बंदरगाह तक पहुँचे तथा सवा पाँच बजे छूटने वाले जहाज से वापस मुंबई आ गए तब तो छः बजने में पाँच दस मिनट बाकी थे हमारी यात्रा समाप्त हुई पर एलिफेंटा की यादों का सिलसिला चलता ही रहा